फिर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर वे क्रमशः दंडकारण्य में पहुंचे जो समस्त देशों में पवित्र और तीनों लोकों में विख्यात है वह महान वन दैत्यों से सेवित होने के कारण बड़ा भयंकर था ऋषियों ने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था श्री राम ने वहां दैत्यों और राक्षसों को मारकर दंडक वन को ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना दिया फिर 5 योजन आगे जाकर वे धीरे-धीरे गौतमी के तट पर पहुंचे भगवान शिव की जो पंचीभूत और अनिर्वचनीय पराशक्ति है वही जल स्वरूप में प्रकट हुई गौतमी नदी है ऐसा संत महात्माओं का कथन है गौतमी ब्रह्मा विष्णु और शिव के लिए भी माननीय तथा वंदनीय है श्री राम बोले अहो गंगा का कैसा अद्भुत प्रभाव है तीनों लोक में इनकी कहीं उपमा नहीं है हम धन्य हैं इन त्रिवूर्ण पावन गंगा का दर्शन पा सके यूं कहकर श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ महादेव की स्थापना की और यत्न पूर्वक खोडसो प्रचार से 36 कलाओं वाले महादेव जी की आवरण सहित पूजा करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे श्री राम जी बोले मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूं जिनकी असीम सत्ता का कहीं पार या अंत नहीं है उन सर्वज्ञ शिव को मैं प्रणाम करता हूं अविनाशी प्रभु रुद्र को नमस्कार करता हूं सबका संहार करने वाले शव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं अविनाशी परम देव को नमस्कार करता हूं लोक गुरु उमाँ पति को प्रणाम करता हूँ, दरिद्रता का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ। रोगों का आपहरण करने वाले महेश्वर को प्रणाम करता हूँ जिनका रूप-चिंतन का विषय नहीं है उन खलण्याण शिव को नमस्कार करता हूँ। विश््व की उत्पत्ति के बीजभूत भगवान भव को प्रणाम करता हूँ, जगत का पालन करने वाले, परमात्मा को नमस्कार करता हूं संहारकारी रुद्र को बारंबार प्रणाम करता हूं पार्वती जी के प्रियतम अविनाशी प्रभु को नमस्कार करता हूं नित्य चर अक्षर स्वरूप शंकर को प्रणाम करता हूं जिनका स्वरूप चिन्हमय है और अप्रमेय है उन भगवान त्रिलोचन को मैं मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करता हूं करुणा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करता हूं तथा संसार को भय देने वाले भगवान भूतनाथ को सर्वदा नमस्कार करता हूं मनोवांछित फलों के दाता माहेश्वर को प्रणाम करता हूं भगवती उमा के स्वामी श्री सोमनाथ को नमस्कार करता हूं तीनों वेद जिनके तीन नेत्र हैं उन त्रिलोचन को प्रणाम करता हूं त्रिविद मूर्ति से रहित सदा शिव को नमस्कार करता हूं पूर्णमय शिव को प्रणाम करता हूं सत असत से पृथक परमात्मा को नमस्कार करता हूं पापों का अपहरण करने वाले भगवान हर को प्रणाम करता हूं जो संपूर्ण विश्व के हित में लगे रहते हैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जो बहुत से रूप धारण करते हैं उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूं जो संसार के रक्षक तथा सत और असत के निर्माता हैं उन्हें नमस्कार करता हूं जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं उन बिश्नाथ को प्रणाम करता हूं भव्य काव्य स्वरूप यज्ञेश्वर को नमस्कार करता हूं संपूर्ण लोकों का सर्वदा कल्याण करने वाले जो भगवान शिव आराधना करने पर उत्तम गति एवं संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं उन दानप्रिय इष्ट देव को मैं नमस्कार करता हूं भगवान सोमनात को प्रणाम करता हूँ जो स्वतंत्र ना रहकर भक्तों के पराधीन रहते हैं उन विजय शील उमानात को मैं नमस्कार करता हूँ बिग्नराज गनेश तथा नंदी के स्वामी पुत्र प्रिय भगवान शिव को मैं मस्तक जुका कर प्रणाम करता हूं संसार के दुख और शोक का नाश करने वाले देवता भगवान चंद्रशेखर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं जो स्तुति करने योग्य और मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले हैं उन महेशवर को नमस्कार करता हूं देवताओं में श्रेष्ठ उमापति को प्रणाम करता हूं ब्रह्मा आदि ईश्वर इंद्र आदि देवता तथा असुर भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं जिन्होंने पार्वती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों पर दृष्टिपात करने के लिए मानो तीन नेत्र धारण कर रखे हैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं पंचामृत चंदन उत्तम धूप दीप भाति भाति के विचित्र पुष्प मंत्र तथा अन्न आदि समस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूं तदंतर भगवान शंकर ने प्रकट होकर श्री राम और लक्ष्मण से कहा तुम्हारा कल्याण हो वर मांगो श्री राम बोले सुरश्रेष्ठ महेश्वर जो लोग इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करें उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएं शंभो जिनके पितर नरक के समुद्र में डूबे हों उनके वे पितर यहां पिंड आदि के देने से पवित्र हो स्वर्ग लोक में चले जाएं जन्म भर के कमाए हुए मानसिक वाचिक और शारीरिक पाप यहां स्नान करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाएं जो लोग यहां याचकों को भक्ति पूर्वक थोड़ा भी दान दें वह सब अक्षय होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाला हो यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने एवमस्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात का अनुमोदन किया सुरश्रेष्ठ भगवान शिव के अंतर्धान हो जाने पर श्री राम अपने अनुगामीयों के साथ धीरे-धीरे उस प्रदेश में गए जहां से गोदावरी नदी प्रकट हुई है तब से वह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ जहां लक्ष्मण ने स्नान और शंकर का पूजन किया वह लक्ष्मण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जहां सीता जी ने स्नानाद किया वह सीता तीर्थ के नाम से कहलाया सीता तीर्थ नाना प्रकार की समस्त पाप राशि को निर्मूल करने में समर्थ है जिसके चरणों से त्रिभुवन पावन गंगा प्रकट हुई उन्होंने ही जहां स्नान किया उस तीर्थ की विशिष्टता के विषय में क्या कहा जा सकता है अतः श्री राम तीर्थ के समान कहीं कोई भी तीर्थ नहीं है पुत्र तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अविलसित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है नारद मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूं सावधान होकर सुनो जब दिति और दनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा तब दिति पुत्र वियोग के दुख से मन में श्रद्धा लेकर अपनी बहन दनु के पास आईं और इस प्रकार कहने लगी भद्रे हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं हम संसार में कौन सा ऐसा गुरुतर कार्य करें जिससे हमारा यह संकट दूर हो देखो अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है उसका कभी क्षय नहीं होता वह उत्तम राज्य सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है अदिति की संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूं संभव है जीवित न रह सकूं अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुरावस्था का अनुभव करने लगती हूं दावानल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है किंतु स्वप्न में भी सौत की समृद्धि नहीं देखी जाती दनुबोली भद्रे तुम अपने गुणों से पतिदेव कश्यप जी को संतुष्ट करो यदि स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अधिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी बहुत अच्छा कह कर दिति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया तब प्रजापति भगवान कश्यप ने दिति से कहा सोव्रते तुम्हें क्या दूं तुम कोई अधिष्ट वर मांगो यह सुनकर दिति ने स्वामी से कहा नाथ मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न Bishu Bijayi Aar Jagat Dvandhe Ho Tathah Jiske Janm Lene Se Mäin Sansar Me Veer Janani Kehla Sakun Katsyap Devi Mäin Tumhne Eek Sresht Vratka Upteis Kerta Hung Jou Bárah Tak Palan Karne Kebaad Pfl